शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे ब्राह्मणों दोषवश दूसरों के से सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई से संतुष्ट करे। चावल, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थानीय बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संख्या देते हैं अथवा में जप मात्र या मात्र या सूर्य की की कर आत्मज्ञान इच्छा वाले तथा तो धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा तो ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं वे सब लोग स्वर्ग लोग के भागी होते हैं